अष्टा वक्र गीता अठार प्रकरण तत्व का लक्षण स्वप्न तस्म नमः करोपाया जिसको बोध का उदय होने पर जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है उस एकमात्र स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है खिलानर्थान सुखी कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है परंतु सब का परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता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 यम भावना मात्रो न किंचित न भाव स्वभाविभा यह संसार केवल भावना है परमार्थतः कुछ नहीं है भाव और अभाव के रूप में स्वभावता स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता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 अयम सोहम अयम ना क्षेण विकल्पना सर्वे निश्चित योगिना सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ यह मैं नहीं हूँ इत्यादि विकल्पनाएँ शांत हो जाती है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 सर्व महात्म जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है साक्षी मात्र है उसके लिए अज्ञान कहाँ विश्व कहाँ ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है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 ये पर ब्रमा सोहम जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो वह इस तरह चिंतन किया करे कि मैं ही ब्रह्म हूँ सोहम सोहम सोहम किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं वह निश्चिंत क्या चिंतन करे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 भावा भाव विहीनो युप्त निर्वासनो बुध नोकदृष्टि तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित तृप्त एवं वासना रहित होता है लोकदृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता वाले वाले यदा तत्व पुरुष का निवृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता है जब जो सामने आ जाता है तब उसे करके वह से रहता है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 क्वापि न न नित्यं संसारूर्ष संसार मुक्त पुरुष को न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह सदैव होने पर भी विदेह के समान शोभामान होता है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 प्रकृत्या न न जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य निर्विषय है वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्ध व बहुत से काम करता रहता है परंतु न उसे मान होता है और न तो अपमान है कर्मेद न मैया शुद्ध रूपिणाम ये चिंता अनुरोधी यह कर्म शरीर ने किया है मैंने नहीं मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता अतद्वादी वकुरते न नपी सोभते। जीवन मुक्त सुखी श्रीमान सुखी एवं परंतु विषय नहीं होता यह तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागत कल्पते न न न न जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है वह कल्पना करता है न जानता है न सुनता है और न देखता है असम्छे पाना मुख न चेतर निश्चित कल्पितं कल्पित पश्यन महाशयः ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप नहीं होने के कारण विषयी नहीं है मेरे शिवाय जो कुछ दिख रहा है वह सब कल्पित ही है ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वा वास्तव में ब्रह्म ही है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 मुक्त, मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है न संतोष और न कर्तव का अभिमान ही रहता है उसके चित्त में न आशा है न संदेह वास्तव में ऐसे चित्त की शोभा है निर्धारित न प्रवर्तते जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए के लिए लिए और व्यवहार करने नहीं होता है किंतु निमित्त होने पर भी भी भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार करता तत्व यथार्थ महाकर्ण मंदिर अथवाचम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 पश्यन्ते मूल मूर्पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं धीर पुरुष सुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते निवृतिश्चय मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है शुद्धम बुद्धम प्रियं पूर्ण निष्प्रपंचम निरामय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 हो अभ्यास धन्यो भ्यास रूपिणाम धन्य अज्ञानी मनुष्य कर्म रूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है मूढ़ो नाप्नोति त्रह्म य अनिचन्न धीरो पर ब्रूप अज्ञानों को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है इच्छा मात्र ही ब्रह्मत्व में प्रतिबंधक है ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी पर ब्रह्म स्वरूप रहता है निराधारा ग्रह व्यग्राह मूढ़ा संसार पोषका एक अन्य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 जबकि वह दृश्य पदार्थों का आलंबन स्वीकार करता है पुरुष वे हैं हैं। जो उन दृश्य पदार्थों को को देखते देखते ही ही नहीं और अपने अविनाशी जो आग्रह आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध है? तो है। स्थित आत्मा राम का चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता कहा कि भावको पर निराकुल कोई पदार्थ सत्ता की भावना करता है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 बुद्धिहीन पुरुष अज्ञान अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं भावना करते हैं उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती मुंतरे सर्वदा मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ न कुछ आलम्बन ग्रहण किए बिना नहीं रहती मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सर्वथा निष्काम और, और निरालंब ही रहती है पिनो चकिताह विसंते अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मत हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि हेतु झटपट की गुफा में घुस जाते हैं। पलायन्ते न वासनाहीन ज्ञानी सिंह है उसे देखकर विषय के मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं उनकी एक नहीं चलती वे तरह तरह से करके सेवा करते हैं न मुक्तिकारिक निशंक तत्वज्ञ पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता है वह तो देखते सुनते छूते सुखते भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है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 यदा तदा स्वभावस्थ ज्ञानी शुभ चाहे अशुभ जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब वह उसे सरलता से कर डालता है उसकी चेष्टा बच्चे के समान होती है स्वातं सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है स्वतंत्रता से ही पर परतत्व की उपलब्धि होती है स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है त्वं, त्वं, यदा तदा जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियाँ क्षीण हो ही जाती है धीरस्य राजते न तो स्प्र स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्वाभाविक स्थिति उत्सृंखल होने पर भी श्रेष्ठ है अज्ञानी पुरुष की जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी है बनावटी शांति सुशोभित नहीं होती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 कापि स्थित अंगना देवता तीर्थ स्त्री राजा और प्रिय को देख कर उनका सत्कार करता है परन्तु उसके हृदय में कोई वासना नहीं होती है भृत्य पुत्र कलत्र दौत्रापि गोत्रे ृहश्य अधिकृत तो योगी न जाति सेवक पुत्र स्त्री दौहित्र और सगोत्र के द्वारा हँसी उड़ा जाने पर धिक्कार देने पर भी तत्व पुरुष के चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता संतुष्टोपि न संतुष्टः खिन्नोपि न चिद्य दशा जानते लोगों की दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर भी वह प्रसन्न नहीं नहीं होता होता और खिन्न खिन्न दिखने पर भी नहीं होता। उसके उन आश्चर्यकारी दशाओं को वैसे लोग ही जानते हैं कर्तव्य दसारो नाम पश्यूरजरा बुद्धि का नाम ही संसार है विद्वान लोग उस कर्तव्यता को ही नहीं देखते क्योंकि वे शून्यकार दिलाकार निर्विकार एवं निरामय होते हैं सर्वत्र सर्वत्रीन कुरशलोही निराकुल अज्ञानी पुरुष कुछ न करता हो तब भी छोभ व सर्वत्र व्यग्र ही रहता है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 सभावाद्यस्य स्वभाव्यवहारिण महाक्शो जो महान के समान अक्षुब्ध है और स्वभाव से ही जिसको व्यवहार करते रहने पर भी साधारण लोगों के समान पीड़ा नहीं होती वह दुखरहित ज्ञानी शोभामान होता है मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवित्ति जैसी ही हो जाती है स्थित प्रज्ञ की प्रवित्ति भी निवृत्ति का फल देती है परिग्रह सुवैराग्य प्रा मूढ़ से दृश्य त विगलित अज्ञानी पुरुष प्राय गृह द्रव्यादि पदार्थों से वैराग्य करता दिखता है परंतु जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग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 नलेपस्तस्य सर्वेश कृमाणों कर्मणी जो तत्व सभी कामों में बालक के समान निष्काम व्यवहार करता है वह शुद्ध है कर्म करने पर भी भलित नहीं होता साधन्य आत्मज्ञ सर्वभावेश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 आकाशस्वीर निर्विकल स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वदा आकाश के समान निर्विकल रहता है उसके दृष्टि में संसार कहा और उसका भान कहाँ उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या सर्थ सं तत्व के पुरुष को अपने अखंड स्वरूप में सर्वदा स्वाभाविक समाधि रहती है जिसका लौकिक लौकिक कोई स्वार्थ नहीं है जो पूर्ण स्वानंद घन है वास्तव में वही विजयी है बहु नात्र के तो, तो सदा बहुत कहने से चाल तत्वज्ञ महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों के प्रति आकांक्षा रहित होता है और सदा सर्वत्र राग रहित होता है महदाति जगत द्वैतम नाम महत से लेकर संपूर्ण द्वैत रूप दृश्य जगत नाम मात्र का पसारा है शुद्ध बोध स्वरूप तत्व ने जब इसका परित्याग ही कर दिया तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष है संपूर्ण दृश्य प्रपंच है, है। कुछ नहीं है, ऐसे महानिश्चय से संपन्न शुद्ध दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है वह स्वभाव से ही शांत हो जाता है रूपस्य क्वा जो स्वरूप है जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता उसके लिए विधि क्या वैराग्य क्या त्याग क्या और शांति क्या स्फूरत प्रकृति च न पश्यत क्वा क्वा क्वा जो अनंत रूप से स्वयं भी स्फूरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है उसके लिए बंध कहाँ मोक्ष कहा हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रं विवर्तते निर्मो निरहंकारो निष्काम शोभते बुध संसार का पर्यवसान है बुद्धि और यहाँ मात्र माया का विव्रत है इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है अक्षय ग आत्मा पश्य तो मुन हम जो तत्व संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है उसके लिए विद्या कहाँ विश्व कहाँ देह कहाँ और अहमता मुमता कहाँ निरोधादी कर्माणी जहा थे जन मनोरथान प्रलया पास दक्षणा अज्ञानी पुरुष यदि निरोधादि अभ्यासों को छोड़ देता है तो वह दूसरे ही क्षण बड़े बड़े मरोरत और प्रलाप करने लगता है निर्विकल्पो अंतर विशैला अज्ञानी ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करता वह बाहर तो प्रयत्न थे अर्थात कुछ क्षण के लिए निकल्प हो जाता है परंतु उसके भीतर विषयों की लालसा का बीज बना ही रहता है कर्मा आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है वह लोग दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता वास्तव में वह वा अकर्ता और अवक्ता ही है प्रकाशो वाहानम निर्विकारस्य निरातंकस्य सर्वदा। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतिव निरातंक है उसके लिए अज्ञान कहाँ ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता क्वैर्य क विनता अनिर्वाच्य स्वभावी तत्व को धैर्य कहाँ विवेक कहा और निर्भयता भी कहा उसका स्वभाव अनिर्भचनी होता है वास्तव में तो वह स्वभाव रहित होता है न न न स्वर्गो किंचन। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है ना नरक और न जीवन मुक्ति इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ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 वे स्थित प्रज्ञ खुल जाती है तमोगुण गुंट थुल जाते हैं वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने को समदृष्टि से देखता है उसको कहीं ममता नहीं होती वास्तव में वही शोभा पाता है सर्वत्र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 भूपतिर्वाका चाहे रंग जो निस्काम है वही शोभा पाता है जिसके दृश्य पदार्थों में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है वही निस्काम है भूतस्य चरितार्थस्य तत्व निष्कपट सरल और कृतकृत होता है उसके लिए स्वच्छता कहाँ संकोच कहाँ और तत्वनिश्चय भी कहा आत्मश्रांतिरासार अंतर कस्य तत्कते जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तिप्त हैं, किसी वस्तु की आशा नहीं रखता आरती रहित है वह अपने अंतकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसको बताया जाए सुब्तो पी तो न सुप्तो चम स्वप्नो न चम जागर पदे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 इंद्रियमान होने पर भी निरिंद्रिय है बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है और शाहकार होने पर भी निरहकार रहता है ना सुखी न ना वक्तो न किंचन नत्वज्ञ न सुखी होता है न दुखी न विरक्त होता है न अनुरक्त वह न मुक्षु है न मुक्त न कुछ है न कुछ नहीं न में भी नहीं होता समाधि में भी समाधिस्थ नहीं रहता वह जड़ता में जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पांडित्य नहीं है मुक्तो यथास्थिति स्वस्थः समस्त स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है क्रित होने के कारण परम शांत होता है सर्वत्र सम रहता है तृष्णा का अभाव होने के कारण वह क्या किया क्या नहीं किया इस बातों का स्मरण नहीं करता ना प्रिय वंदो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 शांत चित्त तत्वज्ञ न तो जन समूह की ओर दौड़ता है और न जंगल की ओर जहाँ जिस स्थिति में वह होता है है समचित्त ही रहता इति हैतक समाप्त